लेक्शन 6, 6, मदन इधर आओ ये लो दूध पियो माँ आप आज हमारे लिए आलू की सब्जी बनाइए ना प्लीज ठीक है बेटे लेकिन एक शर्त पर, तुम पहले चुपचाप अपना होमवर्क करो उसके बाद अपने कमरे में खेलना मुझे एकदम तंग मत करना ठीक है माँ अरे यहाँ तो एक भी आलू नहीं है मुन्नी जरा सीमा के पास जाओ और उनसे कहो कि हमें दस बारह आलू चाहिए उनके पास भी आलू नहीं है उमेश सुनिए घर में आलू नहीं है आप बाजार जाइए और आलू आलू किस लिए आलू की सब्जी के लिए फिर से आलू की सब्जी नहीं तुम चिकन बिरयानी बनाओ जी नहीं मिस्टर उमेश जिंदल आप अपनी चिकन बिरयानी खुद बनाइए अच्छा उमेश ध्यान से सुनिए बाजार से दो किलो आलू एक किलो टमाटर और एक गुच्छी धनिया लाइए। मोहन तुम भी अपने पिता के साथ बाजार जाओ माँ मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है मुझे आज बहुत काम है आप मुन्नी को भेजिए ना। मुन्नी के पास भी अभी समय नहीं है तुम अपना काम बाद में करना पहले पापा की मदद करो मुन्नी के पास भी अभी समय नहीं है तुम अपना काम बाद में करना पहले पापा की मदद करो ठीक है माँ शाबाश बेटे उमेश एक बात और आप सामान सेठ जी की दुकान से मत खरीदिएगा वो बड़ा चोर है चलो मोहन उमेश जरा ठहरिए अब क्या है आपके पास कितने पैसे हैं? मेरे पास पचास रुपये हैं। है। बस तो मेरे बटुए से पचास रुपये और निकालिए और ये थैला भी ले जाइए माँ आप मुझे थैला दीजिए लो बेटे।